विचार चल रहा था पूर्व भाव पूर्व भाव का मतलब क्या है क्या अर्थ होगा इसका कारतावच्छेद संबंध आवच्छिन्न बृहस्पति कारतावच्छेद संबंध निरूपित आश्रय पूर्व भाव ये पूर्व भाव है कारण में कि कारणतावच संबंध आवच्छिन्न होनी चाहिए कारण कारण में कार्यगत पूर्वभाव देख रहे हैं कारण में कार्य का पूर्वभाव क्या हो सकता है वह कारण में संबंध होनी चाहिए पूर्व क्षण में कारणता संबंध से रहता हुआ सती कार्यतावचिक संबंध अवच्छिन्न कार्यता निरूपित आश्रित पाना ये कारण जैसे वर्तमान में आपको एक दृष्टान से लीजिए तंतु है पट के प्रति तंतु पट का कारण है किस संबंध से वह समवाय संबंध कार्य निरूपिता संबंध कारण में है इन कारण कार्य के प्रति किस संबंध से है कार्य तो कारण में समवाय संबंध से रहा ना एन कारण कार्य के प्रति किस संबंध से बनेगा कारण कौन से संबंध रहेगा तंतु तंतु में किस संबंध से रहेगा इसे कांतावचक संबंध उपादान कारण है तो संबंध हुआ तो कारण है वो किस संबंध से होगा वहां ताजतव तो नहीं ना इसलिए कहना पड़ता है कांतावचक संबंध करके जो कांड ले रहे हो वहां जो कारण जिस संबंध से होगा उस सम्बन्ध से उसको कांड लेनी पड़ेगी कारणत्व ना तत्कार्यों के प्रति ना। जैसे तुरीवेम आदि स्वप्रयुजातीयोगिन्न कांता स्वप्रयुज एक से कि तुरी का, तुरी है, प्रयोग कर रहे है, वेम है ज्लाह का और उसके ऊपर जो तुरियो भागता है जो वो सारी चीजों का पट के सहयोग तो है ना एक विलक्षण संयोग है असमय कांड रूप सहयोग भी नहीं है तंतु जैसा सहयोग भी नहीं है वो इसे संयोग कहेंगे कि तंतुद्वय संयोग क्या है असमय कारण है और संयोग भी वो संयोग समय समय से पट में रहेगा ही कि जब तक पट है तंतुद्वय संयोग पट में रहेगा ना वो टेम्पोरी है, है पट जब तक तो बन रहा है तब तक बाद में कहा रहता है जब आप पहने हो तब त्रिव्यम संयोग है क्या यहां पर नहीं इसलिए इनको क्या कहेंगे जातीज भी है स्व प्रयोज्य विजात संयोग स्व प्रयोज्य विजात संबंध आवच्छिन्न बनेगा कांतावच संबंध किसमें? जब कारण कहेंगे असंवाय कारणों में तो ताजा संबंध आवचिन्न कहे जाओगे तो इसलिए कह रहे हैं यहां वो जो समय हमें सामान्य शब्द प्रयोग कर दिया कांता उचित संबंधा विन्न सखी कार्न कार्यता का आश्रय होना चाहिए एक आश्रित्व का नाम ही पूर्व भाव पूर्व वृत्व अरे जिस संबंध से कारण रहकर कार्य को उत्पन्न कर लेता है जिस संबंध से कारण अपने में रह करके कार्य को उत्पन्न कर रहा है उसका नाम कारण का संबंध होगा और जिस संबंध से कार्य कारण में रहकर उत्पन्न हो रहा है उस सम्बन्ध का नाम कार्य का संबंध हो कार्य अपना जिस संबंध से कारण में रहकर उत्पन्न हो रहा है वो कार्य का संबंध होगा इससे आवश्यक संबंध और संबंध का, दोनों समझना पड़ता है और कारण का आवश्यक संबंध भी कभी ताजात्म हो सकता है कारण के ऊपर निर्भर है कौन कारण मान रहे हो कैसा कारण मान रहे हो कहीं समवाय होगा कहीं संयोग हो सकता है कहीं विजाति संयुक्त हो सकता है कहीं परंपरा संबंध हो सकते हैं कहीं स्वरूप संबंध हो सकता है कुछ भी हो सकता है निर्भर होता है कारण पर और किस कार्य के प्रति वो कारण बन रहा है और कैसा कारण बन रहा है समय बन रहा है असवाय बन, बन रहा है इन सब पर निर्भर हो करके समझ का निर्णय होता है पड़ रहा है इसीलिए संबंध गड़बड़ा देता है शारीरिक व्यवस्था को है ना नित्य से काले का ही होगा तो नित्य वाले काले संबंध से कोई चीज ना रहे लेकिन अन्य चीजों में रहेगा ना आप पट को तंदु में क्यों बोल रहे हो कालिक समझ मिट्टी में भी पट रहेगा फिर मिट्टी में पट के प्रति कांड बनेगा क्या नहीं बनेगा फिर कालिक संबंध से आप इसको दूर कैसे करोगे हमने कालिक संबंध से कांड को नहीं लेना ये कैसे कहेंगे आप तब तो होने इस करते हैं कांता उचित संबंध अवच्छिन्न होना चाहिए और कालिक संबंध क्या है कांडता संबंध नहीं है तंतु जो है पट के प्रति कालिक संबंध कारण नहीं बन रहा है किंतु तादात संबंध कारण बन रहा है अतएव कांता संबंध आवच्छ ताजा संबंधा वो कांतावच्यक संबंध है कांतावच्छन का, ताजा संबंध आवचिन सती समय संबंध कारता संबंध क्या है समय संबंध कारता समय संबंध आवच्छ कारता निर आश्रित्व आएगा तंतु में वह तंतु ही पट के प्रति पूर्व कारण माना जाएगा समझ ये अतिव्याप्तियों को दूर करने के लिए ही इतना लंबा चौड़ा में पूर्व भाव का लक्षण करना पड़ता है और इसमें एक और जोड़ दिया लेकिन पूर्व भाव के साथ क्या अन्यता सिद्ध सती अन्य सिद्धि शून्य नियत पूर्वभावित और अन्यता सिद्धत्व सती नियत पश्चात भावित कार्य तो बताए ना पश्चात भावित कार्य सिद्ध पांच न्याय सिद्धांत में उन्नीसवी कारिकावली से कारिका से लेकर के बाईसवी कारिका उन्नीस बीस इक्कीस बाईस चार कारिकाओं में इनका सब लक्षण बताया ये ऐसा पूर्व भाव दिया है उसमें हाँ। कारण आदाय वाय कारिका बस इधर दे दिया अन्यं जनकं जनकृत्तिवश्यक पूर्भि दो लक्ष्य पांचों का आगमे एक पंच अन्यता सिद्धां दंड कालिग आदि घटादी द्वितीय दर्शित तो अंतिम अच्छा क्षण है ना उसमें पूर्व भाव पहला लक्षण क्या है पहला अन्य सिद्ध का लक्षण है पूर्व भाव जिसके साथ रहते हुए ही कर्ण कार्य किया करता है उसको सिद्ध कहा जाएगा जैसे दंड रूपा जो धर्म है उसके साथ ही दंड कार्य कर पाएगा दंडत को छोड़ करके दंड का भी कर्ण बन सकता है क्या दंडत को छोड़ छोड़कर दंड ही नहीं रह जाता है दंडत रूपा धर्म को छोड़ दे तो दंड क्या है कुछ भी नहीं आप जरा अंदर मनुष्यत्व तो नहीं है मनुष्य ही नहीं है कहानी खत्म हो गई फिर पशु कहेंगे लोग कुछ कहेंगे या राक्षस गहेंगे यावान कहेंगे कुछ अनुट क्या कहेंगे नहीं इसी तरह से दंडित्व नहीं है तो दंड ही नहीं माना जाएगा उसको अच्छा दंडत विशिष्ट होकर करके दंड क्या करता है हमेशा कर्ण बनता लेकिन दंड घटोत्पत्ति के प्रति किसी प्रकार का उसका महत्व या उपयोगिता प्रयोज्यता नहीं अतः दंडत्व को क्या कहेंगे जिसके बिना दंड कारण तो बन नहीं पा रहा है लेकिन जिसके बिना नहीं बन रहा वह घट के प्रति कांड नहीं बन पा रहा है ऐसी भी जो वस्तु होते हैं उनको अंतर कहा जाएगा जैसे दंड दूसरा कारणम आदाय दूसरा लक्षण है कारणम आदाय कारण को लेकर के जो कारण कोटि में आने की प्रयास करे दूसरा जैसे दंड रूप है दंड रूप के ऊपर निर्भर है क्या या घट रूप का कारण मनेगा का क्या घट के प्रति घटरूप के, के प्रति नहीं हो सकता इसलिए कहते दंड रूप जो है रूप के प्रति काम नहीं होता है इसलिए वो दंड रूप को अनता सिद्ध कहना है लेकिन वह भी कारण भाव को कारण कारणम कारण को कारण लेकर के वो भी पूर्व भाव ही कपाल रूप है यथा कपाल रूप है रूप के प्रति वैसे दंड रूप भी पूर्व भाव में है ही कारण के साथ लेकिन वो कारण नहीं है इसलिए उसको अंता कहा जाए कारणम आ जाए अन्यम प्रतिपूर्व भाविक जातेम प्रतिपूर्व है वस्तु दूसरे के प्रति भी कारण हो रहा है और इसके प्रति भी कारण बन रहा है पट के प्रति भी कारण है घट प्रति भी कारण है जैसा आकाश है कोई भी कार्य आकाश में ही पैदा होगा आकाश यदि अवकाश न दे आश्रय न दे तो कहां पैदा होगा कार्य कोई भी कार्य कहीं पैदा नहीं इस्लामी मालों में अन्य के प्रति भी आकाश क्या है पटादी के प्रति भी आकाश पूर्व भाव में है ऐसे ज्ञात होते हुए वर्तमान जब कह रहा प्रति भी पूर्व भाव करके जिनको मैं जान रहा हूं ऐसे जो कार्य होते हैं उनको भी अन्यता सिद्ध में लेना है जैसे आकाश आदि अंत में सकल कारकों को प्रयोग करके बनाने वाला जो आदमी है उसका भी जो जनक बाप है कुाल पिता जनक प्रति पूर्वता अपरिज्ञा न यश्य गृह अपरिज्ञा प्रति मैंने कारण के प्रति पूर्विता कारणत्व को अप्रिज्ञा बिना जाने यश्य जिस कार्य के प्रति न गृह पूर्ववृत्व तो गृहित नहीं हो पाता है किंतु उसकी भी अस्तित्व है ही है तो उनको भी कोई कारणपुट को मिलाना चाहेगा उसका निषेध क्या करना पड़ेगा कहते तो उसका से लो। कौन है वो पिता। कारण, का भी का। का भी कारण का भी कारण। कारण वो भी घट के प्रति कान कहाके निधिकारण के बिना के के भी केवल कारण से भी जब हो सकता है जब भी कुछ बैठा गया तभी होगा क्या हाँ पहले दो चार घट बनाने में कुल पिता भी साथ में जरूर था वही सिखाया कुलाल को कुलाल नहीं तो सिखाएगा कुलाल को कुलाल पिता ही सिखाएगी कुलाल को जब कुलाल पिता जब सिखा रहा था वो जो घट बन रहे थे उसमें कुलाल भी था कुलाल पिता भी था कुछ भाभी दोनों थे कारण का भी कारण मा कारण बन ही रहा था ये नहीं तब उसमें अभी निवारण निवारण उसके ये मतलब सारे जिंदगी भर रहेगा क्या साथ में वो हर घट बनाते वक्त ऐसे तो है नहीं कुाल का पिता मर जाए तो भी कुड़ाल भाभी घट बनाते रहेगा और बाप मर गया मैं कैसे बनाऊ उसके बिना बना नहीं पाऊंगा ऐसा तो बैठेगा नहीं तो उसकी बिना भी बनता इसलिए उसको लेकिन प्रति पुर्वृत्त अभ्रिके तदि अन वाला है अतिरिक्त अथापि यद अवेद नियत अवश्य पूर्व भावना अतिरिक्त होते हुए लेकिन अधिकतर पूर्व भावी अधिकतर घटोत्पत्ति पूर्व भावी रूप में उपस्थित रह जाए लेकिन अवसम भावी सभी के प्रति नहीं हुए अधिकतर कहीं पहले जमाने में गधा पर भी धोया जाता था मिट्टी और हमेशा उसे घर के सामने बांध के रखा रहता था जहां घड़ा बन रहा कुलाल के घर के सामने हमेशा बंधा हुआ है वो हर घड़े के पूर्व भावी बैठा हुआ है गधा इसीलिए लगता तो वो नेत पूर्व भावी है और लेकिन वो अतिरिक्त कारण कोटि के अंतर्गत है मिट्टी को लाने में वह भी कारण कोटिगत था लेकिन घटोत्पत्ति में साक्षात कारण वो नहीं होने से वो पंचम माना जाता है पंचमान सिद्धों से रहित जो होता है अन्यपुर भावी जो होता है उसी का नाम कारण कहा जाएगा क्रिया सिद्धमे प्रकृष्ट उपकार की सिद्धि में जो प्रकृष्ठ है उसी का नाम करण ये सिद्ध हो गया अब आते मूल में मीमांस खड़े हो जाते हैं मीमांसा दर्शन वाले कहते भाई आपके कहना ठीक नहीं है उनका कारण का लक्षण अलग ही है यद तो कश्चित आह ये तो कश्चित आह कार्यात अनुय तदयुक्त कार्यानुकृत अनु कारणम ऐसा उन लोगों का कहना कार्य अनुकृत कार्य अनुकृत अन्वय व्यतिरेक मैंने अग्नि सप्त अग्नि अभाव इसको अभाव कार्य दाह है उससे अनुकृत होकर उसका अनुसरण करते हुए अनवय व्यतिरेक आपने बनाया व्यतिरेक जिसके साथ होता है उसी का हम कारण तब तो आकाश आदि में जो कारणता है वो तो बनेगा नहीं क्योंकि आकाश का भाव कहीं मिलेगा ही नहीं नित्यों का भाव मिलेगा क्या अगर ईश्वर इच्छा ईश्वर ज्ञान ईश्वर प्रयत्न इनको भी कारण मानते हो काल को देश को कारण मानते हो ये सब नित्य पदार्थ इनमें इनका भाव कहाँ मिलेगा कार्यात अन्वैत तो हो जाएगा लेकिन कार्यात व्यतिरैक नहीं होगा उनमें कारणत्व जाएगा नहीं अव्याप्ति हो जाएगी इसलिए बीमार से लक्षण ठीक नहीं है नित्य विभू ना? नाम नित्य विभू नाम कालतो काल तो देशत व्यतिरक प्रसंगात प्रसंगा तदयुक्त उनका वामत लक्षण आयुक्त है क्योंकि नित्यों विभु पदार्थ है कौन व्योमादी उनका कालतः कहीं अभाव ढूंढोगे देश ती अभाव ढूंढोगे तो उनका अभाव असंभव है इसलिए व्यतिरेका कार्यात व्यतिरेक मिलेगा नहीं अत कारण का लक्षण उसमें घटा नहीं कार्यात अन्वय और कार्यानुकृत व्यतिरिक दोनों होगा उसी को कारण आपना चाहते हो और इनमें तो तो रहता है, मिल नहीं सकता तो इनके अभाव कहीं तो होता ही नहीं है कार्य द्वारा अनुकृत मने कार्य द्वारा जिसके अन्वय और व्यतिरिक अनुकरण अनुकृत अनुकरण अनुगत या, या जो अनुस्यता है ना ये बोलते शब्दा प्रयोग करते हैं इसी के लिए प्रयोग होता है अनुकरण किया जाए वह कारण है ऐसा उनका मत इसलिए ठीक नहीं बना कुछ जगह तो ठीक दिख रहा भी है अग्नि सत्वे दा सत्यम दा अभाव दिख रहा है लगता तो ठीक है दुनिया में सब यही देखते हैं अभाव पूर्व भी व्याप्ति करके ही कार्य का अनुभव करते हैं एकत्र भाव अभाव हम देख रहे कार्यकार दोनों कारण व्यतिग्रीत अवश्य कोई कहता है, कारी कारी में। है। आ, नहीं में जो कारण मानते उनके दृष्टिकोण में अव्याप्ति दोष ग्रस्त हो जाएगा यद्यपि भूत भौतिक सृष्टि में सामान्य रूप में जो हम लोग देख रहे हैं अग्नि सत्य सप्तम अग्नि भाव दाह बा वन्य सत्य धुम सत्यम वन्य भावे धुमा भाव इतने जो चीज हम लोग देख रहे हैं सामान्य रूप में न भूत भौतिक सृष्टि में लेकिन ये जो है समस्त कार्य को जो ईश्वर आकाशवादी को जो कारण मान रहे हैं नित्य विभो को जो कारण मानते हैं उनमें अलक्षण सुनवाई नहीं हो सकता तो तुम्हें कह सकता है वो कारण मत मानो नित्य को कारण मान को कारण मानो सब ही मत साधारण कारण कोट्यू मानो कारण इनको और हम तो ईश्वर मानते ही ईश्वर का नाम है मतलब हम तो मंत्र में ईश्वर होता है इत्यादि इनके तर्कों के लिए काट है कदा ऐसी बात नहीं है क्योंकि सभी को मानना पड़ता है योग सूत्र व्यासभाष का श्लोक भी इन्होंने दिया उत्पति अभिव्यक्ति विकार योगान्य कारणम नवधातम योगवास का श्लोक है दो अट्ठाईस में एक श्लोक आया था उत्पत्ति स्थिति अभिव्यक्ति विकार प्रत्यय आप्ति, वियोग, आप और धुति इन नौ प्रकार का कारण की सिद्धि उन्होंने किया है वहां कार्य कारण भाव नौ प्रकार से हो सकता है ये सभी में होना कोई जरूरी नहीं कार्य कारण भाव कारण त्रिवेदम वापस मोन मिला उठी वह कारण तीन प्रकार का है समवाय निमित्त निमित्तवाद से तथा यद संवेदन कार्य उत्पित तथा समवायि कारण उनमें से जिसमें कार्य समवाय संबंध से संवेदकर तो उत्पन्न हुआ करेगा उसका नाम समवाय कारण होता है यथा तंत्र समवाय कारण क्योंकि तंतुषु एवं पट उत्पन्न होता है नुर्यादियों में संयोग नहीं होता तंतु संबंध तुर्यादि संबंधो भी पट से भी तेरे संबंध संबंध है जैसे तंतु में पट का संबंध मान रहे हो वैसे तुर्वे मदि तो पट का संबंध बना हुआ तब कथम तंतुषी पट संवेद जाए थे न तुरै दु फिर कैसे आप बाहर कह रहे हो तुम तुम ही पर समय समय से उत्पन्न होगा तुरंत समाज समझ से नहीं होगा ऐसे क्यों आप रहे हैं? गें सत्यम संबंध दो प्रकार के मुख्य रूपेण सत्यम द्विविधा संबंध संयोग एक का नाम संयोग है दूसरे का नाम समवाय है उनमें समय कहां होता है अयुत सिद्धों में और संयोग युत सिद्धों में तत्र अयुत सिद्ध संबंध संवाय। आयु सिद्धों का जो संबंध है वो संवाय होता है अन्य योजना मन युद्ध सिद्ध जो दो होते हैं युद्ध सिद्ध दो जोड़ो में संयोग होता है आयुत सिद्ध जोड़ो में सम्वा होता है तो जोड़ में ये संबंध होता ही दो में दृष्ट होता है एक में तो संबंध होता ही नहीं है होना तो दो में अयुद्ध सिद्ध नामक पदार्थों जोड़े हैं उन जोड़ों में समवाई होता है युद्ध सिद्ध जो अन्य होते हैं जोड़े उनमें संयोग होता है या अन्य भी हो सकते स्वरूप क्या युग में सिद्ध जोड़े अयुसिद्ध जोड़े क्या होते हैं क्यों कौ पुनर्वित सिद्ध हो कह कहते किन को कहा जाता है कौन है वो कैसे रहते हैं कहते सुनो ये योर मध्य एकम अविश्यद अपराशरतम एवा अवतिष्ठते था वायु सिद्ध हो बीच में से एक अविश्चित न ना नाश होते हुए रह रहा हो अपरम आशक्तम एवतिष्ठ जो दूसरा जो आशक्त है वह भी उसमें टिका रहे तो उनको अयु सिद्ध कहा जाता है परंतु जब तक नाश नहीं हुआ तब से जो दूसरा कौन पट जो आसक्त है उसका भी नाश ना हो वो टिका रहे ऐसे जो दो तो पदार्थ हैं, उन दो का नाम सिद्ध है अनशर आशतमे व श्लोक तदुक्तम भाव यह बात उदयन आचार्य का श्लोक है न कुमांजलि तो यथा अवैध अवीन गुण गुणीन क्रिया क्रियावंध जाति व्यक्ति ये इनका पांच स्थल है जो अयुद्ध सिद्ध की जोड़े पांची होते हैं अयुद्ध जोड़े ये पांच ही हैं कौन पांच है पहला वाला है आपका अवय अवयवी संतु क्या है अवयव कपाल है अवयव उसमें अवय क्रम से पठ और घट तो अवयव अवयों के बीच में संबंध समवाय सम्द। गुण गुणी नौ गुण रूप पट रूप और पठ घटरूप और घट गुण गुणी ये भी समवाह संबंध होते हैं क्रिया क्रियावंद इनके बीच में समय संबंध क्रिया दौड़ना और दौड़ने वाला घोड़ा आदि इनका बीच में जो है समवाय सम्बन्ध होता है जाति व्यक्ति मनुष्यत्व और मनुष्य घटत घट पटोत्तर पट इनमें इनके बीच में भी समय संबंध होता है विशेष नामक पदार्थ है नीति द्रव्यो को अलग अलग करने वाला है ऐसा जो पदार्थ अपने होता, आश्रय होता नीति द्रव्यो में समय सम्बन्ध से ही रहता है अवयवी आदि ही यथाक्रम अवय आद्याश्रता अवयवी आदि यथाक्रम अवय आदियों में आश्रित रहते हैं ये अवतिष्ठे अविनश्यंत उनमें रहते हैं विना विनाश हुए आराम से रहते हैं जब तक कान का नाश नहीं होता तब तक इन कार्यो का नाश नहीं होता है ये अवतिष्ठ और विनशद नाश होती हुए अवस्था में हा? क्या होता है अनाश्रता विना आश्रे का ये अवतिष्ठनते अवय अवैवी आदि विना आश्रय का ही रहने पड़ जाएंगे यथा तंतु तंत्र पट जैसे तंत्र नाश होने पर पटव किस नाश्रत तो कर रहेगा वो अनाशर तो करके रहेगा मतलब वो रहेगा ही नहीं यथावा आश्रय नाशी गुण जैसे आश्रय का नाश होने पर गुण का भी नाश हो जाता है जैसे आश्रय का नाश होने के रहने वाला कार्यों का भी नाश हो जाता है विन सत्ता कारण सामग्री सानिध्या सानिध्यम और विनश्चित कैसे सिद्ध हुआ उसमें कि विनाश कारण सामग्री सन्निधि से विनशयता तो विनाशकारग्री सानिध्या विनशिद अवस्था तो विनाशकार सामग्री का सानिध्य समस्त विनाश कारणों का एकत्र इकट्ठा होने जुट, एक जुट हो जाने पर ही सिद्ध होता है विनाश के प्रति भी अनेक कारण सामग्री की जरूरत है सामग्री का नाम ही होता है सकल कारणों का एक देश एक काल में एक जुट हो जाना ये ना सामग्री मैंने सामग्री कम हो गया मैंने आपके कार्य सिद्धि में कोई कारण सामग्री कम का मतलब हो गया सामग्री के जितने कारण थे उनमें से कोई ना कोई कारण में न्यूनता हो गया नाम सामग्री। की तो विशेषता हो गया विशेष जो तो पदार्थ भेदक धर्म का ना है विशेष नित्य पदार्थों के बीच में रहता है विशेष और नित्य द्रव्य आकाश काल दिग, आत्मा मन पृथ्वी जल, अग्नि और वायु के परमाणु ये समृद्ध में इनमें विशेषना संजक पदार्थ समाज समाज से रहेगा कि ये इनका परस्पर एक दूसरे का भेदक है भेद धर्म का नाम ही विशेष है भेदक जो धर्म है का नाम विशेष पदार्थ को इन्होंने स्वीकार कर इसलिए इस दर्शन का नाम पड़ जाता है वैशेषिक दर्शन नाम से प्रसिद्ध हो गया उसका नहीं तो उसका नाम सामने की उसमें कोई अंतर नहीं था उसने नया पदार्थ कल्पना कर ली अच्छे नहीं तो, तो सब परमाणु मिल क्यों नहीं रहे हैं आपस में क्यों नहीं मिल पा रहे इसलिए नहीं मिल पा रही इनके बीच में विशेष नाम का पदार्थ बैठा हुआ है पट के प्रति तंत्र समवाण इतना ही नहीं पटस्त स्वगत अपने में रहने के प्रति पट रूपा देवाय कारण होता है मृतपिंडो भी घटस्थ समवाय कारण इसी और मृतपिंड क्या है घट का समय कारण है और घट क्या है घटस्वगत रूपाधे समय कारण स्वगत रूप आदि के प्रति समयकरण होता है कि द्रव्य ही हमेशा गुणों का समय कारण होता है द्रव्य ही हमेशा गुणों का समय कारण होता है और अवयवी द्रव्यों का हमेशा अवयव द्रव्य ही समयकरण होता है अवयवी द्रव्यों का अवयव द्रव्य ही हमेशा समयकरण होता है इसमें ध्यान रखना चाहिए और अवयवों का जो संयोग है ये हमेशा अवयी द्रवी का होता है और समय कारणगत गुण जो होते हैं वह के जो गुण होते हैं वो कार्यगत गुण के प्रति असमय होते हैं समय कांड कौन था घट आदि जब मैंने नहीं कारण है कपाल आदि उसका जो रूप आदि है वो घट रूप आदि के प्रति असमय हो गया समय कारण उसमें रहने जब रूप आदि है कार्य कोट रूपाधि के प्रति हमेशा व समीकरण होता है सामान्य वो दिमाग बिठाओ तो कहीं भी कोई, -कोई इसका असम समय कौन है वो जन सोचना नहीं पड़ता है दिमाग बैठा रहा क्या नहीं सामान्य बात इसलिए दृष्टांत रटने से वहां गड़बड़ाओगे जब पूछते इसलिए आप गड़बड़ाते ना आपको क्यों गड़बड़ाते इसीलिए क्योंकि गड़ क्यों दृष्टांत पकड़ लेते हो केवल उस दृष्टान्तों से जो सामान्य बात कही गई उसमें जाओ देखिए पदकृतिका ने सारी बातों कह दी है सामान्य बातों को भी समझा दिया में आया था ये कार्य पक्ष। आपने कहा ना घट रूप के प्रति घट कारण है ये बात मानने पर तैयार नहीं कैसे होगा कहा कार्य और कारण पर क्या है पूर्व उपस्त होना चाहिए और घट और घटरूप इन्हें पूर्व औपश्चात कहा घट पैदा हो शिक्षण घटते रूप में पैदा हो घट पैदा हुआ उसी क्षण घट रूप भी पैदा हो गया तो पूर्व पौर भाव तो है नहीं पौर्वापरिभाव जब नहीं है पूर्व पश्चात जब नहीं है इनमें कार्यक्रण लोगों के हिसाब ने कर दिया सीधी सी बात यदै घटादिव जयंते तदैव गुपादियों तदै तदगत रूपादिओपी तद रूपा अतः समानकालीन पूर्व पश्चात भाव नहीं है समान काल में पैदा हो रहे दोनों के दोनों तो गुण गुणी रहो सवेदाण कार्य कांड एवं नास्ती पूर्वापोर्य भाव ऐसे ये गुण और गुणी का बीच में स्थिति ऐसी है जैसा दाया बाया के सिंह के समान एक साथ पैदा हो रहे दाया बाया सिंह एक दूसरे के प्रति कार्य कांड नहीं होता जैसे वैसे यहां पर भी गुण और गुणी एक साथ पैदा हो रहे हैं अति इंदि पौरवा परिभाव न होने से कार्य नहीं होना चाहिए अतो न समय कारण घटादि स्वगत रूपाधि नाम इसे स्वगत रूपा घटाए घट गट रूपाधि के प्रति घटादियों को समय का समय कांड नहीं मानना चाहिए समय कारण नहीं मानना न समय कारण काण विशेषकता समय और समवय कारण हमेशा कारण विशेष है जब कारणत्व ही नहीं है तो समय कारणत्व कहां से कारणत्व के लिए परिभाव चाहिए और पहले कारणत्व लाओ फिर उसका विशेष जो है समय कारण बाद मानी जाएगी ना जिसमें कारणत्व ही नहीं सोचेंगे क्या ये कौन सा कारण है ये समवाय है कि निमित्त है कि ये तो तब सोचा जाएगा जब पहले उसमें कारणत्व सिद्ध हो जब कारणत्व ही सिद्ध नहीं हो रहेगा गुणगुणी का बीच में तो समय कारणत्व कैसे सिद्ध करोगे ये पूर्व कहता है कि कान विशेषत्ता समय कारण समय कारण क्या है कारण विशेष है कारणत्व किसमें नहीं आ रहा वो तो कान विशेष कैसे हो सकता है बात तुम्हारी कहना सही है भाई अत्र उच्चते सुनो जवाब कहते कि भाई न गुणिनो समान कारिणम गुण और गुणी का बीच में समान कालीन दोनों का जन्म नहीं होता पूर्वोत्तर भाव में ही होता है पूर्व पश्चात भाव पूर्व क्षण में पहले गुण ही पैदा हो गया द्रव्य पैदा हो जाता है बाद में से गुण पैदा होते हैं उत्पन्नम द्रव्यम निर्गुण निष्क्रियम चतुष्टि उत्पन्नम क्षण द्रव्यम निर्गुण निष्क्रियम चतुष्टि नियम है उत्पत्ति क्षणावक्षण जो द्रव्य होता है उनको ये लोग दृग गुण रहित मानते पहले आप क्या लेंगे द्रव्य है वैसे देखने में तो लगता है आपको पूर्व पक्ष में तो बिल्कुल सही लगता बच्चा पैदा हुआ तो रंग रूप के साथी तो पैदा हुआ लेकिन होता क्या है बच्चा पैदा हो गया अल्लाह मच जाता है फिर बाद में गोरा था काला था तो फिर देखेंगे दो बार क्या देख रहा है पैदा हुआ तो रूप के साथी तो पैदा हुआ तो सब क्यों नहीं देखा था तो यही होता है पहले की अब द्रवी ग्रहण होता है रूप प्रसाद नहीं होते हैं बाद को देखते हैं। कई बार पैदा होते भी नहीं पता लड़का की लड़की है पैदा हो गया बस ठीक हो अब लड़का गए इस बातों में होती है वास्तव में हम लोग ग्रहण भी करते हैं ज्ञान के दृष्टिकोण से विचार करके देखिए उत्पन्न कैसा होता है भगवान जाने पैदा करने वाला रूप सहित पैदा करे कर, रूप रही पैदा कर रहे हो तो भगवान पर छोड़ो लेकिन ज्ञान दृष्टिकोण से क्या है पहले हम इधम किंचित द्रव्य मस्ती कर ग्रहण करते हैं तो उत्तर काल में उसके रूप आदि का चिंतन होता है अतएव द्रव्य उत्पत्ति पहले मानो उत्तर में गुण उत्पत्ति मानोगे पूर्व शाव होने से द्रव्य में कारणत्व तदगत रूप के प्रति सिद्ध हुआ कौन सा कारण विचार करोगे तो सफाई कारणत्व भी सिद्ध हो जाएगा